judy नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूँगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हेपी हाँ होंगे आइए आज हम लोग विशेष जीवन कौशल इस कार्यक्रम में आप सभी को जोड़ना चाहेंगे करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में जहाँ पर हम लोग हर सैटरडे आपसे मिलते हैं और एक नए करियर के बारे में बातें करते हैं आज हम लोग बात करेंगे विशेष एक यूनिक जो करियर ऑप्शन है उसके बारे में जहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर निवेश बैंकर के रूप में एक करियर का बहुत ही सुंदर विकल्प है जिसके बारे में शायद ही कोई जानते हो तो आज हम लोग इस विशेष करियर के बारे में बातें करेंगे और ये एक चैलेंज वाला है लेकिन बहुत ही काम का है क्योंकि आज के समय में तेजी से बदलती आर्थिक दुनिया में निवेश बैंकर का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है जब कोई बड़ी कंपनी पूंजी जुड़ाना चाहती है किसी अन्य कंपनी का आदिग्रहण मर्जर एंड एकशन करना चाहती है या शेयर बाजार में प्रवेश करना चाहती है आईपीओ तब निवेश बैंकर की भूमिका सबसे अहम होती है ये करियर न केवल उच्च आय देने वाला है बल्कि रणनीतिक सोच विश्लेषण क्षमता और नेतृत्व कौशल की भी मांग करता है तो साथियों अब समझ गए होंगे कि आपको मैं किस करियर के बारे में बात कर रहा जी हाँ निवेश बैंकर जी हाँ ये कौन होता है निवेश बैंकर वो पेशेवर होता है जो कंपनी और सरकारों और बड़े संस्थानों को पूंजी जुटाने वित्तीय सलाह देने विलय अधिग्रहण शेयर और ब्रांड जारी करने जैसे कार्यों में मार्गदर्शन करता है सरल शब्दों में निवेश बैंकर पैसे और अवसरों के बीच सेतु का काम करता है साथियों निवेश बैंकर के मुख्य कार्य होते हैं पहला है पूंजी जुटाना कैपिटल रेजिंग कंपनियों को आई पी ब्रांड या डिबेंचर के माध्यम से धन जुटाने से सहायता करना या धन जुटाने में सहयोग करना दूसरी बात आती है साथियों यहां पर विलय और आधिग्रहण एम एंड ए दो कंपनियों के विलय या किसी कंपनी के अधिग्रहण की पूरी रणनीति बनाना अब बात आती है तीसरी वो है वित्तीय सलाह फाइनेंशियल एडवाइजरी निवेश विस्तार पुनर्गठन रिकंस्ट्रक्टिंग और जोखिम प्रबंधन पर सलाह देना चौथी बात आती है बाजार विश्लेषण मार्केट एनालाइसिस शेयर बाजार उद्योग और अर्थव्यवस्था का गहन अध्ययन पांचवी बात आती है ड्रिल स्ट्रक्चरिंग सौदे की शर्त तय करना और उन्हें कानूनी व आर्थिक रूप से संतुलित बनाना तो ये कुछ बातें थी जो एक निवेश बैंकर की मुख्य कार्य में आता है तो चलिए कौन बन सकता है क्या मुख्य कार्य हैं और चैलेंजेस क्या है वो मैंने आपको थोड़ी सी बताने की कोशिश की चलिए विस्तार से आगे जानते हैं लेकिन उसके पहले एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते हैं आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबान वन जीरो पर करियर ऑप्शन सुनते रहो मुस्कर रहो किलब sí mira. लबों पे फेक यही नाम युग निर्माता ब्रह्मा बाबा युग निर्माता ब्रह्मा बाबा सब के लबों पे सब के लबों पे एक यही नाम युग निर्माता ब्रह्मा बाबा युग निर्माता ब्रह्मा बाबा सब के लबों पे एक यही नाम युग निर्माता ब्रह्मा बाबा युग निर्माता ब्रह्मा बाबा हे युग श्रेष्ठा ब्रह्मा बाबा हे युग श्रेष्ठ नमस्कार प्यारे भाई और बहनों आप सभी का फिर एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे अब देखिए जिस विषय को लेकर हम बात कर रहे हैं इसमें काफी बड़ी बातें आती हैं और आप देखते हैं आए दिन शेयर मार्केट की बातें सुनते हैं आए दिन घोटाले की बातें सुनते हैं आए दिन अच्छी जो है प्रॉफिट हो रही है ऐसी भी बातें हम लोग सुनते हैं निवेश बैंकिंग के अंदर इन सारी बातों का जो गहरी जो क्या कहते हैं स्टडी जिसको कहते हैं हम लोग पूरा विचार विमर्श और गहन अध्ययन का ये एक बहुत ही सुंदर कार्य है निवेश बैंकर के अलग अलग प्रकार होते हैं एक पहला आता है जिसमें ब्लूज ब्रैंकेट बैंक जैसे गोल्डमैन सैट जे मॉर्गन मॉर्गन स्टैंडले दूसरी बात आती है यहाँ पर बैंकिंग के जो प्रकार में मिड मार्केट बैंक मध्यम आकार की डील्स पर काम करने वाला बैंक तीसरा आता है ब्यूटिक इन्वेस्टमेंट बैंक विशेष सेवाओं में विशेषज्ञ तो ये तीन प्रकार के बैंकिंग निवेश बैंकिंग होते हैं और इसके साथ में आवश्यक जो पढ़ाई की बात आती है कितनी पढ़ाई आपकी होनी चाहिए शैक्षणिक योग्यता कॉमर्स इकोनॉमिक्स, फाइनेंस या मैनेजमेंट में डिग्री होना चाहिए दूसरी एम फाइनेंस हो या फिर सी एफ ए चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट अत्यंत लबा लाभकारी होता है यहाँ पर ये या फिर सी ए या एफ जैसे प्रोफेशनल डिग्री भी उपयोगी पड़ती है उपयोग में आता है और इन सारी चीज़ों को लेकर आप एक अच्छे निवेश में बन सकते हैं साथियों यहाँ पर जो मेन ज़रूरी स्किल जिसकी मैंने बात ऊपर में की थी पहले और अब बात करते हैं मजबूत विश्लेषणात्मक क्षमता होनी चाहिए किसी भी कंपनी के बारे में पूरी जानकारी आपके पास कब से उन्होंने कंपनी शुरू की बैंकिंग कितना उन्होंने लोन लिया कितना उनका खुद का लगाया और कैसे वो मार्केट में काम कर रहा है ये पूरी जानकारी आपको ए टू जेड होनी चाहिए दूसरी बात यहाँ पर आता है फाइनेंशियल मॉडलिंग और एक्सेल में दक्षता होना बहुत जरूरी तीसरी बात यहाँ पर यह आती है उत्कृष्ट कम्युनिकेशन स्किल निर्णय लेने की क्षमता लंबे समय तक काम करने का धैर्य टीम वर्क और नेतृत्व ये सारी चीज़ें जो है हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं और जहाँ पर आप बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाले हैं निवेश बैंकिंग के रूप में तो ये स्किल्स बहुत बहुत ज़रूरी है बात करते हैं यहाँ पर निवेश बैंकर में करियर आमतौर पर किस प्रकार से आगे बढ़ता है करियर ग्रोथ कैसे होता है वो आपको बताऊँ तो यहाँ पर एक स्टेप बाई स्टेप सिस्टम से आप आगे बढ़ते हैं पहला आप एक एनालिस्ट के रूप में काम करेंगे दूसरा फिर एसोसिएट रूप में काम करेंगे तीसरा वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चौथा आता है डायरेक्टर के रूप में और पांचवा आता है मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में एमडी जिसको कहते हैं जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है जिम्मेवार और आय दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि होती रहती है साथियों आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें करते हुए हमें सैलरी सैलरी का पैकेज क्या मिलेगा, है ना? और अवसर की बात करें तो भारत में एक फ्रेश फ्रेशर जो होते हैं बैंकर के रूप में सैलरी उनको 10 से 20 लाख रुपए हर सालाना शुरू होती है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह पैकेज करोड़ों तक पहुंच सकता है अनुभव और नेटवर्क के साथ ये करियर अत्यंत लाभदायी सिद्ध होता है तो इसीलिए यहाँ पर आपके लिए पैसे की कोई कमी नहीं लेकिन पैसे को निवेश करना या पैसे को समझना पैसे को बढ़ाना ये सबसे बड़ा काम आपका है अगर आप जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपको सैलरी भी मिलेगा सिंपल फंडा ये है है ना <laughs> तो आपका गणना या आपका मैथमेटिक्स जो थियोरी है वो कैसे काम करता है इसके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना विश्लेषणात्मक क्षमता के साथ जुड़े हुए हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग एक्सेल में कितनी आपकी जो पकड़ है उत्कृष्ट कम्युनिकेशन स्किल के साथ निर्णय लेने, इसमें बहुत बड़ा जो रिस्क होता है वो निर्णय लेने की अगर आप ठीक से निर्णय लेते हो तो आप रातों रात भी अच्छा जो है कमा सकते हैं तो साथियों यहाँ पर पैसों की कमी नहीं है लेकिन आपकी स्किल आपकी बौद्धिक क्षमता आपके विचार शक्ति और आपकी विश्लेषणात्मक सोच जो है वो बहुत बड़ा काम करता है इसलिए ये बहुत जरूरी है आइए यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा संगीत आप सब के लिए आप हैं सुनाए करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं सुनते रहो मुस्कर आते रहो ज्ञान सूर्य अबू शिखल आय भाग्य बनाने ज्ञान सूर्य अबू शिखल जैसे कि इंद्रधनुष जैसे कृता इंद्रधनुष शान मन को यू हर्षान ज्ञान सूर्य आबू पे आए भाग्य बनाने ज्ञान सूर्य आबू पे सूत्र से मन कितना प्यारा है ये बंधन अनंत शक्तिया भर रहे हैं पवित्र बना रहे हैं जीवन स्नेह सुचिता सूत्र सेमन ना प्यार है ये बंधन अनंत शक्तिया भर रहे हैं पवित्र बना रहे हैं जीवन लाए हैं सौगाते दी जगुणों की लाए हैं सौगाते दीव गुण ज्ञान सूर्य आबू शिखर आय भाग्य बनान ज्ञान सूर्य अबू शिखर जो प्रभु से मिलन मनाए शक्तियों से वो भर जाए निश्चिंत निर्भय कमल पुष्पुस जीवन को बनाए नई दुनिया के वन अधिकारी नई दुनिया के बन अधिकारी गायवो दिव्य तर गायव दिव्य तर ज्ञान सूर्य आबू शिखल पे आय भाग्य बना ज्ञान सूर्य आबू शिखल पे आय भाग्य बनाने ज्ञान सूर्य आबू शिखर पे जैसे खिलता इंद्रधनुष जैसे खिलता इंद्रधनुष मन को यू हर्षान मन को यू हर्षानी ज्ञान सू बू शिखर पे आय भाग्य बनाने ज्ञान सूर्य आबू शिखर पे आय भाग्य बनाने ज्ञान सूर्य आबू शिखर नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर एक बार करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आशा करूँगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही सुंदर कहानी आपको बताने चाहूँ बताना चाहूँगा जो हम सभी को एक मोटिवेशन देता है। ये कहानी है रघु मल्होत्रा की छोटे शहर में से रहने वाला वो लड़का रघु मल्होत्रा उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में रहते थे उनके पिता एक साधारण अकाउंटेंट थे रघु को बचपन से ही अंकों और बाजार की चाल में रुचि थी। सीमित संसाधनों के बावजूद भी उन्होंने मेहनत से पढ़ाई की और दिल्ली विश्वविद्यालय से कॉमर्स में डिग्री हासिल की डिग्री हासिल करना ये एक पहला स्टेप था और क्योंकि अंकों के साथ रघु मल्होत्रा को बड़ा अच्छा लगता था तो फिर धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि इससे काम नहीं बनेगा तो उन्होंने कहीं असिस्ट करते हुए थोड़ा बहुत काम करते हुए अकाउंट ऑफिस में किसी के साथ मिलके काम करते हुए एम के पढ़ाई भी शुरू किया एमबीए में फाइनेंस ले लिया और उस दौरान उन्होंने फाइनेंस को चुना और रात दिन मेहनत करके सी लेवल एवल वन पास किया जैसे मैंने कहा था इसमें डिग्री बहुत इम्पॉर्टेंट काम करती है तो उन्होंने एम के फाइनेस में सी एफ एवल पास किया और शुरू में उन्हें एक छोटी निवेश फार्म में एनलिट की नौकरी मिल गई और फिर वहाँ उन्होंने ठीक डील्स पर काम किया देर रात तक फाइनेंशियल मॉडल बनाते रहे और सीखते रहे तो यहाँ पर उनको जो है काफ़ी अच्छी सफलता मिली क्योंकि बचपन से इनका रुचि इसी में था इस वजह से ये लंबा जो अनुभव है उनको काम आया उसके बाद उनकी लगन रंग लाई और कुछ वर्षों बाद उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय निवेश बैंक में अवसर मिल गया बस फिर क्या था आज रगूँ न्यूयॉर्क में एक बहुत ही पॉपुलर निवेश बैंक में वाइस प्रेसिडेंट के रूप में वीपी के रूप में काम कर करना है और अरबों डॉलर्स की डील संभालते हैं और उनकी कहानी बताती है कि मेहनत धैर्य और सही दिशा में कोई भी इस क्षेत्र में काम करता है बैंकिंग में फाइनेंस में शिखर तक पहुंच सकता है साथियों यहाँ पर रघु मल्होत्रा की कहानी हमें ये बताती है कि प्रॉपर तरीके से अगर आप जब काम करते हैं सही तरीके से काम करते हैं तो सही चीज़ों के साथ जुड़ जाते हैं तो आपका जीवन बेहतर बनता है तो यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक और आप चिंतन कीजिए कि आपको कैसे अपने करियर को फ्रेम आउट करना क्योंकि करियर बनाने के लिए साथियों आपकी विचार बहुत इम्पॉर्टेंट है किस दिशा में आप काम करना चाहते ये भी बहुत मायने रखता है और आपकी रुचि किस दिशा में है उसके साथ उस रुचि को फुलफ़िल करने वाले सारे पढ़ाई और सब कुछ स्किल्स आपके पास है अगर नहीं है तो पहले पढ़ाई को पूरा कीजिए स्किल्स पर काम करते रहिए साथ साथ में और स्किल्स पर भी बहुत सारे ऐसे छोटे कोर्सेस अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन तो उन्हें भी क्रैक करते जाइए तो पढ़ाई और स्किल्स साथ, साथ में आप सीखते हुए अपने करियर को बेहतर बना सकते हैं तो आइए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते रहो मुस्कराते रहो सात पॉइंट आठ एफ में एक प्रस्तुत करता है नमस्कार आप सभी का फिर एक बार स्वागत है ढेर सारी खुशियों के साथ चलिए कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे हम लोग पहुंच चुके हैं जहां पर हम बात कर रहे थे आज निवेश बैंकिंग के बारे में साथियों ये एक ऐसा करियर है जहां पर महिलाएं भी सक्रिय रूप से काम कर सकती हैं तो यहां पर मैं एक महिला की कहानी आपको बताना चाहूँगा नेहा शर्मा एक मध्यम परिवार से थी समाज में ये धारणा थी कि निवेश बैंकिंग महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल है लेकिन नेहा ने इस सोच को चुनौती दे दी और उन्होंने आईआईएम से एमबीए फाइनेंस किया और एक मुख्य निवेश बैंक में शामिल हो गए और यहाँ पर लगातार आप जब फाइनेंस के सेक्टर में काम करते हो तो आपका एक अनुभव बनता जाता है और ये अनुभव आपको फिर सफलता की सीढ़ी में आसानी से पहुंचाता है तो नेहा के साथ वे ऐसे ही हुआ नेहा शुरुआत में कहीं बार कुछ ऊपर नीचे चीज़ें हुई उनके साथ में लेकिन उन्हें उन्होंने जल्दी से संभाल लिया और उसके साथ में लगी रही शुरुआती दिनों में उन्हें कई बार खुद को साबित करना पड़ा लंबा काम और महिला होने के नाते ये थोड़ा मुश्किल लग रहा लेकिन फिर भी हिम्मत ना हारते हुए मुश्किल क्लाइंट मीटिंग्स और बड़े फैसले ये सब कुछ उनके लिए चुनौतीपूर्ण था लेकिन नेहा ने कभी हार नहीं मानी और उनकी विश्लेषण क्षमता और शांत निर्णय शैली ने उन्हें जल्दी ही अच्छी सफलता दिलाई और पहचान भी। एक बड़ी एम एन ए डील में उनकी रणनीति ने कंपनी को करोड़ों का फायदा दिलवाया तो इस वजह से आज नेहा एक मैनेजिंग डायरेक्टर है और कई युवा प्रोफेशनल्स के लिए एक प्रेरणा सूत्र है उनकी कहानी ये सिखाती है साथियों की लिंग नहीं योग्यता सफलता तय करती है है ना कमाल की बात तो साथियों इन्हीं शुभाशाओं के साथ आशा करूंगा आप निवेश बैंकिंग के विशेष करियर को अपने लिए अगर आप आंकड़ों के साथ काम करना चाहते तो आपके लिए ये बहुत ही सुंदर करियर है उच्च आय और ग्लोबल अवसर मिलता है प्रतिष्ठा और प्रभाव मिलता है सीखने और विकास के असीम अवसर यहाँ पर है बिजनेस और अर्थव्यवस्था की गहरी समझ यहाँ पर है लंबा कार्य समय अत्यधिक दबाव चुनौतियाँ है ये उच्च प्रतिस्पर्धा भी है लेकिन इसके साथ वे निरंतर अपडेट रहने वालों के लिए ये सब कुछ कुछ मायने नहीं रखता आप हमेशा अपडेट रहिए हैं निवेश बैंकर का करियर उन लोगों के लिए है जो चुनौती से नहीं डरते आंकड़ों से दोस्ती रखते हैं और बड़े सपने देखने का साहस रखते हैं ये क्षेत्र मेहनत की परीक्षा ज़रूर लेता है लेकिन बदले में सम्मान अनुभव और सफलता भी भरपूर देता है यदि आप फाइनेंस रणनीति और नेतृत्व में रुचि रखते हैं तो निवेश बैंकिंग आपके लिए एक सुनहरा भविष्य बन सकती है तो साथियों आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएँ मंगल कामनाएं करते हैं सुनहरे भविष्य के लिए इन्हीं शुभ के साथ एक नए करियर ऑप्शन को लेकर आते हैं तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय जै भारत ओम शांति सुनते रहो मुस्कुराते रहो आपने करियर की उड़ान को दे नहीं दिशा क्योंकि आ गया है करियर ऑप्शन सिर्फ रेडियो मधुबन पर हर शनिवार हमारे मजेदार I'm your sunshine.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 क्योंकि आपकी सफलता हमारा मिशन है